संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कविता चीची, चीची चिड़िया धरती पर पहाड़ था पहाड़ पर पेड़ था धरती पर पहाड़ था पहाड़ पर पेड़ था पेड़ पर तना था धरती पर पहाड़ था पहाड़ पर पेड़ था पेड़ पर तना था तने में डाली थी धरती पर पहाड़ था पहाड़ पर पेड़ था पेड़ पर तना था तने में डाली थी डाली में पत्ते थे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 ने में डाली दाली थी डाली में पत्ते थे, थे पत्ते में कौसले गौस थे, थे कौसले में अंडे में थे, थे चीची चिड़िया उसको सेती थी सेती थी और, और खुश वो होती थी एक दिन सुबह सुबह चली हवा सर सर सर चींची काफी थर थर थर तेज हवा का आया झोंका संभलने का मिलान मौका चीची का घोंसला टूट गया मानव विधाता रोट गया चीची हो गई बहुत उदास आंखों से फिर हुई बरसात तभी, तभी तभी चीची चीची चीची, चीची का धीमा धीमा स्वर आया नीचे देखा तो छोटे अंडे से एक चूजा बाहर आया देख उसे चीची खुश, खुश हुई चीजी, उसकी चाहत पूरी हुई चहक चहक कर फुदक फुदक कर पहले तो चूजे को सहलाया फिर दाना लाने का ख्याल आया एक तो फर में ही दाना लाई चीची प्यारी मम्मी कहलाई हां हां चीची प्यारी मम्मी कहलाई अभी आप सुन रहे, आप सुन रहे थे।, थे बाल कविता चीची चिड़िया वाचक स्वर भारती परिमल